और भाइयों हम सबको जीवन में विश्राम चाहिए विश्राम हमारे जीवन की मौलिक मांग है विश्राम हम सभी भाई बहनों को अभीष्ट है और विश्राम में ही जीवन के सर्वोत्तम विकास संभव है इसलिए आज प्रातन काल की बैठक में हम लोग इस अत्यंत आवश्यक तथ्य पर विचार करने शरीर के साथ मिलकर समाज और परिवार का काम करते हुए भी हम सब लोग विश्राम की आवश्यकता अनुभव करते हैं शारीरिक और मानसिक थकान के समय भी हम सब लोग विश्राम की आवश्यकता अनुभव करते हैं। शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान के अध्ययन के आधार पर इस बात का पता चलता है कि प्रवृत्ति काल में सोच समझ करके आवश्यकता को सामने रख हम थोड़े थोड़े समय के बाद विश्राम लिया करते हैं इसके हम लोगों के शरीरों में प्राकृतिक ढंग का ऐसा नियम बनाया हुआ है कि जिससे शरीर के मस्तिष्क के सूक्ष्म अति स्नायु जो है उनके कार्यों में ऑटोमेटिक रेस्ट हुआ करता है अपने आप से मेरे दिए बिना ही ये ऑर्गन्स जो है अवयव शरीर के ये विराम अपने आप से ले लिया करते हैं अपने को तो पता भी नहीं चलता है कॉन्सेप्टली तो ऐसा मालूम होता है कि हम तो उसी स्पीड से काम करते चले जा रहे हैं परंतु एक्सपेरिमेंट के आधार पर इस बात का पता चलता है कि आपने अपनी ओर से विराम नहीं लिया तब भी शरीर के स्नायु और मस्तिष्क के स्नायु अपने आप से विराम ले लेते हैं ये तो प्रकृति का विधान ही है और संत की वाणी में दार्शनिक दृष्टिकोण से भी इस बात का पता चला कि भाई प्रत्येक गति का आरंभ शांति में से होता है और सब प्रकार की गतियों का निलय भी शांति में ही होता है तो जिस शांति में से प्रवृत्ति उत्पन्न होती है उसी शांति में जाकर वो प्रवृत्ति खत्म होती है तो मूल में अगर शांति न हो तो प्रवृत्ति आरंभ ही नहीं हो सकती चल ही नहीं सकती और विश्राम पा ही नहीं सकती तो दार्शनिक दृष्टिकोण से भी यह बात सही है कि विश्राम और शांति एक अनिवार्य तत्व है बीज रूप से हम लोगों के जीवन के मूल में विद्यमान है अपनी भूल से हम लोग उस विराम की उस विराम से वंचित हो गए हैं और अब सत्संग के प्रकाश में उस विराम के संपादन की चर्चा कर रहे हैं विश्राम चाहिए किस लिए चाहिए स्थूल और सूक्ष्म शरीर और अशरीरी सभी प्रकार की शक्तियों के विकास के लिए विश्राम चाहिए लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के विकास के लिए विश्राम चाहिए विश्राम नहीं मिलता है तो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, है नीरसता मनुष्य अपने जीवन में अपने को नीरस नीरस अनुभव करता है तो उसके मस्तिष्क में बहुत हलचल रहती है और उस नीरसता का नाश कैसे हो रही? तो भीतर से जब व्यक्ति अपने में रस की कमी अनुभव करता है तो घगड़ा करके वो वाहि जगत का सहारा लेना पसंद करता है घर में बैठा नहीं जाता तो भाई क्यों नहीं बैठा जाता अच्छा नहीं लगता है वो बहुत मनोडलस हो गया है जी उब गया है तो उठो कहाँ जाओगे तो कोई अच्छी जगह में घूमने जाओ मित्रों से मिलने जाओ होटल में खाने जाओ किचन देखने जाओ क्या करो तो कुछ ऐसे उपाय करो कि जीव हो है अच्छा नहीं लग रहा है नीरस नीरस लग रहा है तो सरस हो जाए अब मनुष्य के लिए ये बड़ी भारी भूल है ऐसी परिस्थिति सबकी बनेगी नहीं तो वो और तकलीफ पाएगा और जिसकी बन जाएगी वो और नीचे चला जाएगा क्योंकि परिस्थितियों का सहारा लेकर जीवन को सरस बनाने के लिए जितना ही सुख भोगने का प्रयास करो जीवन का रस स्रोत दुबला होता चला जाता है तो मिल गया तो दुख और नहीं मिला तो दुख मनुष्य के जीवन का स्तर ही नीचे चला जाता है जब वह सच्चिदानंद स्वरूप अपने रस के लिए अपनी खुशी के लिए और आश्रय को पसंद कर ले उसका मूल्य बच जाता है जो स्वयं अपने आप में सचिदानंद स्वरूप है जो स्वयं अपने आप में अनंत आनंद स्वरूप अनंत रस स्वरूप परमात्मा को विद्यमान पाता है वो अपने आप में रस का सागर लहरा रहा है उसकी ओर से आंखें बंद करके राही जगत के दृश्यों से संयोग जोड़ना पसंद करेगा और उसमें सुख लेना पसंद करेगा तो उसका मूल्य घटेगा कि बढ़ेगा ठीक घटेगा तो मूल्य घटता चला जाता है व्यक्ति भीतर भीतर से गरीब होता जाता है ऊपर ऊपर से अपने को एक एक सेंस ऑफ सुपरियोरिटी लेकर के दूसरों के सामने कुछ विशेष प्रकट करने की चेष्टा करता रहता है बड़ी दयनीय दशा है भीतर से गरीब होते जाओ भीतर से दुर्बल होते जाओ और बाहर से अपने को विशेष दिखाने की कोशिश करो बहुत ही दयनीय दशा है तो वर्तमान जीवन में मैंने अभाव की पीड़ा को किसी समय अनुभव किया था और नीरसता से मेरे भीतर भीतर जो कमी महसूस होती थी उससे मुझको अपने आप में बड़ा अपमान मालूम होता था बाहर से वस्तु मिलेगी कि नहीं उसको तो गोली मारो जाने दो बाहर से दूसरे लोग मुझको तो क्या समझते हैं छोड़ो परवाह मत करो। लेकिन अपने अपने भीतर ही भीतर जो अभाव दिखाई देती है कमी दिखाई देती है नी रस्ता फसाती है तो अपने ही को तो मुझे बड़ा अपमान लगता की जीवन है पता ही नहीं है ये क्या बात है तो अपनी भूल तो मालूम नहीं थी मुझको तो बनाने वाले परमात्मा पर मैं बिगड़ जाती कि कैसा तुमने रख के रख दिया है किसी तरह से संतुष्टि ही नहीं है किसी तरह से अपनी प्रसन्नता ही नहीं है जब संत के पास आकर के मैं बैठी तो मुझको मानव जीवन के भीतर की नीरसता का बड़ा मूल्य मालूम हुआ पहले मैं बिगड़ती थी, थी परमात्मा से कि तुमने क्या करके रख दिया है कितना खाओ कितना खेलो कितना पहनो कितना श्रृंगार करो संतुष्टि ही नहीं होती संत के पास जब मैं बैठी और मानव जीवन का मूल्य जब मेरे सामने आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई तो मैं परमात्मा को धन्यवाद देने लगी बड़ा अच्छा किया तुमने जो असत के संग में मिल करके रहने में मुझको संतुष्टि नहीं होने दिया बड़ा उपकार किया तुमने किसी प्रकार संतुष्टि नहीं होती है क्या है कारण उसमें तो रस स्वरूप जो हमारे जीवन का उद्गम है उद्गम शब्द समझते हैं, हो तो रस स्वरूप जो हमारे जीवन का उद्गम है उसकी ओर से विमुख हो जाओ तो भीतर भीतर नी रस्ता रहेगी ही लेकिन बड़ी भारी भूल हो जाती है मनुष्य से कि जब उसके भीतर नीरसता सताती है तो वो सोचता है कि दूसरों के पास जैसा बढ़िया मकान नहीं है मकान है वैसा मेरे पास नहीं है इसलिए भीतर भीतर निरस्ता लगती है कोई समझता है कि जैसी संतान मुझको चाहिए थी उतनी सुयोग्य आज्ञाकारी संतान मेरे पास नहीं है इसलिए निरस्ता है कोई सोचता है की शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसलिए निरस्ता है कोई सोचता है कि कि चेयर नहीं मिले कहीं पर इसलिए निरसता है तो आदमी भूल जाता है वो वो वो उसके भीतर जो कमी महसूस हो रही है वो तो उस परम प्रेमास परम हित चिंतक का निमंत्रण है कि भैया तो रस कहाँ खोज रहा है रस तो मेरे पास आ मैं तुमको तृप्त करू भीतर तो भीतर कमी महसूस होती है वह तो रस स्वरूप परमाथ माता प्रेम निमंत्रण है पहले ना चिट्ठी बहुत अच्छी लगेगी भूल हो जाती है अपने से कि हम सोचते हैं कि बढ़िया भोजन नहीं मिला बढ़िया वस्त्र नहीं मिला बढ़िया मकान नहीं मिला जैसा चाहिए वैसा पद नहीं मिला अच्छी संतान नहीं मिली अच्छे पति नहीं मिले अच्छी पत्नी नहीं मिली चार में क्या क्या नहीं मिला कितना लंबा लिस्ट बिनाएंगे तो आदमी में जाता है सोचता है कि इन बाहरी वस्तुओं को जैसा जैसा हमको चाहिए था वैसा मिल जाता तो रस मालूम होता हमारे साथ के रहने वाले साधक साधिकाएं जब अपने साथियों से अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट होकर के और शिकायत करने लग जाते हैं तो मैं उनको याद दिलाती हूँ कि देखो भाई तुम्हारे डिजाइन की सृष्टि बनेगी नहीं की बुंदे नहीं लगी। जिसने बनाया है वो बहुत ज्ञानवान है सर्वज्ञ है और हम लोगों का परम हितकारी है तो उसने जो टेढ़ा मेढ़ा बना के तुम्हारे सामने खड़ा किया ना ये तुम्हारे लिए बहुत हितकारी है बुरा मत मान अपने डिजाइन की दुनिया मत खो जो मिलेगी नहीं कहीं जैसी मिली है उसी में अच्छाई देखने की कोशिश करो तो तुम्हारा दुख मिट जाएगा और सृष्टि अगर तुमको पसंद आ तो मेरी तरह आनंदित तो होकर के कर्ता पर मुबारक कर देना मैं तो कह देती हूँ ये कर्ता ये सृष्टि आपको मुबारक हो आप तुम्हें जानो दावा तुम्हें रखो संभालो हमको तो छुट्टी दिलाओ तो ऐसे आप भी कह देना घूम जाता है आदमी उसका अपने मूल्य क्या है वह तो अमर जीवन का अधिकारी है उसका अपना मूल्य क्या है वह तो प्रेम स्वरूप परमात्मा का लाड़ला दुलारा बालक है अपना मूल्य क्या है आपका आप तो उस निजानंद में योगानंद में ब्रह्मानंद में प्रेमानंद में मस्त रहने के अधिकारी हैं। तो ये सब तो आपका जन्म सिद्ध तो अधिकार है यह तो आपका स्वस्वरूप ही है उस पर दृष्टि नहीं जाती तो हम चेतन होकर के जड़ का सहारा लेकर आंतरिक निरस्ता को मिटाना चाहते हैं तो हमारे परम हित ऐसी मंगलकारी विधाता की योजना ऐसी है कि वे है कि वे कहते हैं हम तुमको इसमें फंसना ही नहीं देंगे तो नहीं देते दे दे। इस बार स्वामी जी महाराज से अखंडानंद जी से हमारी भेंट हो गई थी दर्शन करने की प्रणाम करने की इच्छा थी तो हम चले गए थे उनके पास तो उनको मैंने याद दिलाया कि महाराज आपने एक जगह पर लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को बनाया और बहुत सुंदर ढंग से संसार को सजाया और सजा उजा करके बढ़िया बना करके उसमें आदमी को भेजना आरंभ किया तो मनुष्य जो है वो डरने लगा तो कहने लगा की हे पिता हमें तो बड़ा डर लगता है भगवान ने पूछा कि पुत्र डरते क्यों हो तो मनुष्य ने कहा कि हे पिता डर तो इस बात का है कि आपकी माया रचित लुभावनी सुहावनी सृष्टि उसमें जा करके अगर मैं भूल गया अपने खो गया तो आपके पास वापस कैसे आऊंगा तो परमात्मा ने कहा कि हे पुत्र डरो मत डरने की कोई बात नहीं क्योंकि हम तुम्हारी जन्मपत्री में लिख देते हैं कि जब तक वापस लौट के आओगे नहीं कहीं तुमको चयन नहीं मिलेगा <laughs> आनंद की बात है बहुत बढ़िया बात है तो ये तो संत की शरण में बैठने के बाद मुझको पता चला कि सचमुच हम लोगों के भीतर जो नीरस्ता सताती है उसका कोई बाहरी कारण नहीं है और बाहर से किसी उपादान से आप भीतर की नीरसता जो, जो ऐसा लगता है कि जैसे बनावट में ही गरी पड़ी है उसको मिटाना पसंद करेंगे तो कभी भी मिटा नहीं पाएंगे और जितना जितना बाहरी सहारे पराश्रय पराधीनता और परिश्रम से मिलने वाले सुखों के द्वारा मनुष्य अगर अपनी निरस्ता को मिटाना पसंद करेगा तो कभी उसको सफलता नहीं मिलती है बढ़ता चला जाता है बढ़ता चला जाता है आगे चल करके मस्तिष्क की हालत इतनी खराब हो जाती है इतनी दुर्बलता और चंचलता भर जाती है कि, कि प्राप्त सामग्री का सुख भी हो नहीं ले पाता विदेश की एक महिला हमारे महाविद्यालय में आई थी लड़कियों से और स्टाफ से मिलना पसंद किया उन्होंने तो हम लोग मिले लड़कियों ने पूछा कि आपके यहाँ महाविद्यालय विश्वविद्यालय का क्या ढंग है और स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं क्या क्या होता है उन्होंने खूब तारीफ किया कि आ, आ, हमारी लड़कियाँ तो खुले वायुमंडल में स्वतंत्र पक्षियों की तरह चाहती रहती हैं और हर एक डिपार्टमेंट के लिए रहे हैं और कोई विद्यार्थी किसी लाइब्रेरी में जाए कुछ भी सामान चाहे कुछ भी किताब चाहे सब खुला है ले आते हैं पढ़ते हैं बैठते हैं ऐसा पार्क बना है ऐसा स्विमिंग पूल बना है ये वो सब उन्होंने खुद तारीफ की तो हम पूछा की लड़कियों के बौद्धिक और शारीरिक विकास की इतनी सुविधा है अमेरिका से आई थी वो लेडी मिसेस बर्ड उनका नाम है हमारे डिपार्टमेंट में मिसेस हेलेन बर्नड इंग्लिश लेडी थी उन्हीं की सहेली थी वो मिलने आई थी तो हम लोगों ने पूछा कि आपके यहाँ इतनी सुविधाएं हैं इतनी स्वाधीनता है और इतना सामान है तो ये सारी सुविधाओं को लेकर के जीवन के विकास के किस रास्ते में आपके स्टूडेंट्स जाते हैं किस तरह से ये लोग जीवन को ऊंचा उठाते उचा हैं इतनी स्वाधीनता लेकर के तो जैसे ही उसने सुना कि हम लोगों का प्रश्न तो लेडी एकदम तो गंभीर हो गई और कहने लगी फ्रीडम फ्रीडम दे मनुष्य के व्यक्तित्व तो पर से सत्य का अनुशासन हट गया धर्म का अनुशासन समाज की मर्यादा का तो वो, वो, वो उसने अपने से कहा कि दूर क्या करें उसको ले करके उनको पता ही नहीं चलता क्या होता है जब किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है धर्म का नहीं है सत्य का नहीं है कर्तव्य का नहीं है संस्कृति का नहीं है समाज का नहीं है तो उसका परिणाम क्या होता है कि कि मस्तिष्क बिल्कुल ही इतनी गतिशील इतनी गतिशील हो जाता है उसमें कितनी थकान आ जाती है कितनी दुर्बलता आ जाती है कितनी असमर्थता आ जाती है व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है कि वो कहां से कहा पहुंच गया क्या उसकी दशा हो गई अपने को संभालने में बिल्कुल असमर्थता आ जाती है तो अर्थ क्या निकला तो अर्थ ये निकला कि भीतर में अपने में वह वह जीवन तत्व है कि जिसकी हम सब लोग आज आवश्यकता अनुभव करते हैं अगर उसकी ओर दृष्टि नहीं है और भीतर की नीरसता का नाश बाहर की वस्तुओं की सहायता से करना चाहते हैं तो कभी सफलता नहीं मिलेगी और मैं तो इस बात को बहुत अच्छा भी मानती हूँ कि, कि जिन लोगों के सामने कामनाओं की पूर्ति की परिस्थितियाँ ज्यादा अच्छी नहीं रहती हैं। वे भाग्यशील हैं, प्रभु की कृपा के पात्र हैं कि उनके भीतर चेतना रहती है सजगता रहती है संयम रहता है कुछ खुशी से कुछ मन मार के किस, किसी तरह से अपने को रोक हैं। नहीं तो खुली छूट दे दो तो पता नहीं क्या हो जाए तो एक बात तो ये हो गई आपको पसंद आवे ये तो बिल्कुल वैज्ञानिक स्तर की बात है ये कोई ऊंची दार्शनिक बात नहीं है अगर अगर बहुत अधिक संकल्प पूर्ति के सुख में आदमी फंस जाए तो मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं रह सकता है एक बात हो गई अब ऊंची बात ले लो दूसरी बात क्या है तो जीवन नीरस किसको लगता है जिसको अपने लक्ष्य की पूर्ति में संदेह हो जिसको अपने लक्ष्य की पूर्ति में अपने में असमर्थता मालूम होती हो निराशा रहती हो उसका जीवन निरस रहता है मनुष्य जो इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि संसार का कोई भी दृश्य सदा के लिए मेरे साथ नहीं रहेगा इस बात को वो जानता है तो दृश्यों पर तो भरोसा करेगा नहीं और ये सहारा लेने के लायक नहीं है ये भी इसके लायक नहीं है ये भी इसके लायक नहीं है ऐसा ज्ञान करके तन का मन का धन का परिवार का संगी साथियों का सहारे जो भीतर से छोड़ देता है उसके भीतर आसक्ति नहीं रहती जो अपने ही में विद्यमान अविनाशी जीवन की अभिव्यक्ति को अपना घेय बना लेता है उसमें भी निरसता नहीं रहती है क्यों नहीं रहती है कि उधर कोई असफल होने का प्रश्न ही नहीं है और सत्य के संघ को छोड़ नहीं कि सत्य की अभिव्यक्ति हो गई अपने को कुछ करने नहीं पड़ता सारा पुरुषार्थ किस बात में है कि नहीं को स्वीकार करो सारा पुरुषार्थ किस बात में है कि है को स्वीकार करो तो नहीं को स्वीकार किया तो सब असाधन चले गए असाधन चले गए तो चित बिल्कुल शांत और शुद्ध और तरस हो गया है को स्वीकार करो तो है की अभिव्यक्ति हो गई और है प्रकट हो गया तो रस ही रस है आनंद ही आनंद है नीरसता का कहीं पता ही नहीं है रस का नाश हो जाता है और अंतिम बात है प्रेम की अभिव्यक्ति प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति रस की वृद्धि आरंभ होती है तो कभी रुकती नहीं है उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है बढ़ती चली जाती है कभी नहीं घटता है हर हर अनुभव में वह नया नया आनंद देने वाला होता चला जाता है तो अपने लोगों को इस वर्तमान क्षण में जो भीतर भीतर किसी अवसर पर आप अपने को कुछ बलिष्ठ अनुभव करते हैं कुछ समर्थ अनुभव करते हैं किसी घड़ी में आप अपने को असमर्थ अनुभव करते हैं तो असमर्थता के आने पर अगर आप दीन हो जाएं, तो भीतर भी निरस्ता आ जाएगी और सामर्थ्य के अनुभव करने से आप अपने को बलवान समझें, तो इस अभिमान से भी हृदय कठोर बनता है और निरस्ता छा जाती है तो मैं दीन बनो न अभिमानी बनो परिस्थितियों को महत्व दो मत अनुकूल आ जाए तो समझो कि मुझको सेवा का अवसर दिया गया है विधान से मुझे उदार बनाने के लिए परिस्थिति आ गई है तो अलग खड़े रहना उसमें अपने को जुटाना नहीं अब जो भी अनुकूलता आपके सामने आ जाए पद से अधिकार से संपत्ति से शरीर से समाज के सहयोग से उसको जल्दी जल्दी बांट देने की चेष्टा करना तो आई हुई अनुकूलता भी आपके लिए कोई महत्व नहीं रखेगी तो आई हुई प्रतिकूलता भी आपके रास्ते में कोई बाधा नहीं डालेगी तो नीरसता मिटाने का एक ये भी उपाय है कि परिस्थितियों में जीवन बुद्धि स्वीकार मत करो स्वामी जी महाराज का टेक्निकल टर्म है <laughs> परिस्थितियों में जीवन बुद्धि स्वीकार मत करो अर्थात परिस्थितियाँ जीवन नहीं है जीवन की जो साधना है उस साधना की सामग्री में निरस्ता कभी नहीं आएगी फिर एक कदम और आगे चलिए अब क्या है? तो मेरा अपना स्वरूप क्या है और शरीरी मेरा स्वरूप है अविनाशी मेरा स्वरूप है आनंदमय मेरा स्वरूप है ऐसा कहो अथवा ऐसा कहो की नित्यानंद से मुझे अभिन्न होना है निजानंद से अभिन्न होना है परमानंद से अभिन्न होना है तो उस जीवन से अभिन्न होने की तीव्र उत्कंठा जीवन में जग जाती है तो नहीं रस्ता का नाश हो जाता है फिर ये रस्ता नहीं रहती बड़ा सरस हो जाता है जीवन बहुत रसमय हो जाता है फिर उसके आगे भक्त बनिए तो परम प्रेमाश परमात्मा को आपने अपना इष्ट बनाया उनके होकर रहना पसंद किया उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी सृष्टि की सेवा को पसंद किया ऐसा जिसने पसंद किया उसके जीवन में से भी नीरसता का नाश हो जाता है और कई और पर मैंने ऐसा पाया है कि जगत दिखाई देता है अपने को तो उसको मिथ्या कहने का कोई अर्थ नहीं है मिथ्या क्यों कहें दिखाई देता है मुझे तो ईश्वर की दृष्टि से अगर जगत दिखाई देता है तो देखे हुए जगत को प्यारे प्रभु की फुलवारी मानकर पुष्प काटिका मानकर उसकी सेवा में अपने को लगाइए तो प्रभु की सेवा में सृष्टि की पूजा ऐसा करने वाले जो ईश्वर विश्वासी साधक होते हैं उनके भीतर सेवा काल में भी रह रह के रहे प्रभु की ओर से प्रेम की लहरिया उठती रहती हैं, कार्य करते करते भी एक एक समय ऐसा प्रेम उमड़ता है कि काम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है करने वाला अपने को भूल जाता है तो प्रभु की सृष्टि और प्रभु का प्यार अपने को अभिष्ट है तो ये सृष्टि अपने को खट्टी करके लगेगी तरवी करके लगेगी तीखी करके लगेगी यहाँ कांटे कैसे चुहेंगे प्यारे का प्यार का प्रसार है ना तो इसकी सेवा करने चलो तो बीच बीच में ऐसे ही प्रेम की लहरियां आती रहती हैं और अचूक है प्रभु प्रेम का रस जो है वो व्यक्ति को तीनों तापों से छुड़ाने के लिए अचूक औषधि है सब प्रकार की विकृतियों का नाश उस परम प्रेम के रस से होता है थोड़ी देर के लिए भी उस प्रभाव आपके जीवन पर हो जाए तो भीतर से बाहर से सब तरफ से इतना मीठा मीठा जीवन हो जाता है की उसमें से निकलना भी अपने को पसंद नहीं आता परम विश्राम लोग कहते हैं कि कि थक काम से थक गए तो अब थोड़ा कुछ मनोरंजन करो तो तो थकावट चली जाए तो लोग अपने को बहुत समझदार समझते हैं और सोचते हैं कि छह घंटे काम करने के बाद एक घंटे मनोविनोद का समय होना चाहिए अरे भैया मन को मन को विनोद देने में भी तुम प्राण शक्ति गवाही तो रहे हो आ रही है थोड़ी लेकिन देह बुद्धि से जिन्होंने जीवन स्वीकार किया उनको देह के ऊपर कुछ सूझता ही नहीं है और सच पूछो तो जीवन में आनंद का भंडार देह के ऊपर ही शुरू होता है देह में कहीं कुछ है ही नहीं है आनंद जय का तत्व तो भीतर तो भीतर यह भाव बढ़ता चला जाता है प्रभु प्रेम की लहर आ करके अहम रूपी अणु को कोमल बनाती जाती है शुद्ध बनाती जाती है उसके प्रभाव से मन चित, बुद्धि इंद्रिया शरीर सब के सब स्वस्थ और बलिष्ट होते चले जाते हैं और इतना आराम मिलता है इतना आराम मिलता है कि उस रस की मिठास में सब प्रकार की गतिया जाकर के डूब जाती हैं। आपने किसी भी क्षण में अनुभव किया ही होगा और नहीं तो उससे दूसरे दर्जे का अनुभव तो आपको होगा ही कि कि आपका कोई प्रिय है उसकी चिट्ठी आ जाए उसका कोई समाचार आ जाए वो मिलने आ जाए और देख करके आपका हृदय उमड़े तो हृदय जब स्नेह से उमड़ता है तो बोलने का मन होता है कि आदमी चुप हो जाता है चुप हो जाता है मालूम है ना तो गति शुरू हुई कि बंद हो गई जी बंद हो गई मैंने भागवत पुराण में बड़ी अच्छी कथा सुनी थी पंडित जी सुना रहे थे कथा सप्ताह हो रहा था तो उन्होंने कहा कि प्रभा क्षेत्र में बहुत वर्षों के बाद कोई ग्रहण का पर्व था तो द्वारकापुरी से भी सब लोग आए थे स्नान करने तीर्थ में और जैसे भी सब लोग गए थे उधर तीर्थ में स्नान करने तो बहुत दिनों से महीने भर का कल्प वास होता है क्या क्या होता है सब लोग कर रहे थे तो दोनों दलों में इस प्रकार की सूचना तो फैल हुई थी के भाई द्वारकापुरी के लोग भी आए हैं तो आए हैं तो खोलना चाहिए कहाँ ठहरे होंगे मिलना चाहिए भेंट करना चाहिए तो वासुदेव जी सोच रहे हैं की भाई नंद जी से मिलना चाहिए सखी सहेलियां सोच रही हैं कि भाई कृष्ण से मिलना चाहिए कृष्ण की रानिया पठरानिया महारानिया सोच रही हैं कि भाई उस राधिका का दर्शन जरूर करना चाहिए जिसके बारे में हम लोगों ने इतना सुना है कि कृष्ण स्वयं ही राधे राधे रखा करते हैं तो चलो कैंप में कहीं खोजे ढूंढे भीड़ भाड़ में कहीं उन लोगों का भी होगा ठहराव तो जाएंगे दर्शन करेंगे तो आते रहे लोग दर्शन के लिए घूमते रहे चारों लोग तो कृष्ण भगवान की प्रीतद से भीगे हुई गोतिया तो उनमें गतिशीलता तो बहुत कम थी स्नान करने जाएंगे तीर्थ करने जाएंगे दान करने जाएंगे दर्शन करने जाएंगे जाने की बात तो उठ ही नहीं सकती है प्रीत उम्र रहा है हृदय में वो तो चरण शिथिल हो गए आंखें बंद हो गईं। अब जाए कौन बात कम करे देखे कौन खोदे कौन तो पड़े हुए तो घाम करके चले जाते चले जाते तो बहुत इंतजाम करके एक दिन तैयार किया गया राधा जी से कहा गया कि श्याम सुंदर आए हैं और कल के लिए हम लोगों ने समय निश्चित किया है चलिए आपको दर्शन कराएंगे मिलाएंगे उधर कन्हैया जी से कहा गया कि राधिका जी आई हुई हैं और उनसे हम लोगों ने समय निश्चित किया है अमुक समय पर जगह पर आएंगे चलिएगा आपको मिलाएंगे अच्छा सखाओ अच्छा प्यारो चलूंगा तैयार हो गए राधा जी गई, उधर से कृष्ण भगवान आए तो काफी दूरी से एक दूसरे पर दृष्टि पड़ी तो ऐसी सुंदर बात वहाँ लिखी हुई है कि दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम के भाव से ऐसे अभिभूत हो गए की दूर ही दूर जहाँ के तहा उनकी गति रुक गई खड़े हो गए और एक दूसरे को देखने के बाद एक बार देखने के बाद न फिर आगे बढ़ सके न बोल सके न दोबारे देख देख सके तो आंख बंद किए दोनों दूर दूर से खड़े हैं तो खड़े ही हैं और ऐसे ही खड़े खड़े चौबीस तो घंटे का समय निकल गया प्रेम समाधि लग अब भीतर में अंतर में भक्त भक्त का भगवान से मिलन हो गया प्रेम का प्रेमापद से मिलन हो गया तो अब गति कहा से आएगी गति समाप्त से हो गई बहुत सरक है, है और किसी ने किसी समय आप लोगों ने कहीं सुना ही होगा उसका विस्तार नहीं कर रही हूँ मैं जो जो विषय आज मैंने उठाया है उसी के संबंध में एक मामूली सा थोड़ा सा समय लगा करके उदाहरण रखा तो क्या कहना चाहती हूँ मैं तो कहना चाहती हूँ ये की आप सभी भाई बहन जिसके भीतर भी धी विश्राम की आवश्यकता महसूस होती हो उसको पक्की तौर से जान लेना चाहिए की पवित्र प्रेम की वृद्धि के बिना विश्राम नहीं मिलेगा चाहे एक दिन की थकावट समझो चाहे इस जन्म की साठ सत्तर बरस की थकावट समझो और चाहे जन्म जन्मांतर की कितनी मंदी थकावट समझो बहुत दिनों की है आज की नहीं है तो सब इतना तो सब प्रकार के क्रम से रहते थिर विश्राम पूर्ण विश्राम व्यक्ति को कब मिलता है जब उसके भीतर उस परम पवित्र प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति होती है तब मिलता है और मिल जाता है तो फिर तो कुछ पूछो ही मत बहुत आराम है कितना आराम हो गया बड़ा आराम हो गया एक भक्त कहते हैं काहू को बल भजन है काहू को आचार ब्यास भरोसे कुमार के सोए पांव पसार किसी को भजन का बल है किसी को आचार का बल है और वो उनका अपना नाम ले रहे हैं द्वास भक्त का नाम है द्वास तो वो कहते हैं कि भैया द्वास के पास को न भजन का दल है न आचार का दल है ये तो अपने कुंवर के भरोसे पांव पसार कर सोता है उसको कुछ करना नहीं है और विश्राम है उसमें हरि आश्रित तो हो जाने में दूसरा भक्त देखिए और मजे की बात कहते हैं कहते हैं माला जपू न कर जकू से कहूँ न हरी मेरा सुमिरन कैसी हो रहा है भाई एक दिन मैं ऐसे बोल रही थी तो स्वामी जी महाराज के पुराने परिचित मित्र संत लोग जो हैं उनकी बड़ी कृपा है बालक की तरह कृपा दृष्टि मुस्कर रखते हैं प्यार करते हैं आशीर्वाद देते हैं तो स्वामी राम की महाराज बैठे थे तो कहने लगे की हरी मेरा करें इसको और विस्तार करो तो हमने याद दिलाया हमने कहा कि महाराज लंका विजय के बाद डिभीषण को जब राज ग्दी दे दी गई। तो बड़ी तैयारी करके वो आया कि महाराज नगर में चलिए स्नान कीजिए श्रम का युद्ध का श्रम दूर होगा और राज खजाना सिंहासन नगर सब आप ही का है तो खोल करके अपनी सेना के लोगों को बांटिए आनंद मनाए ये लोग तो भगवान कहते हैं कि भैया बिल्कुल सच कहता है विभीषण तेरा जो कुछ है वह सब मेरा ही है तो हमने कहा कि दोनों तरह से सही है विभीषण ने कहा था कि सब तेरा तो है तो खाली विभीषण के लंका का राज्य थोड़े उनका है उनके तो मालिक है तो सच्ची बात बोलते हैं ना सत्यवादी है झूठ में बोलते तो कहने लगे भैया विभीषण को सच कहता है ये सब मेरा ही है लेकिन मैं क्या बताऊ एक एक क्षण मेरा कल्प के समान बीत रहा है एक एक क्षण मेरा कल्प के समान बीत रहा है भरत भैया की दशा को याद करके मुझे बहुत उसकी याद आ रही है अगर थोड़ी सी भी देर हो जाएगी चौदह वर्ष पूरा हो गया और मैं अयोध्या नहीं पहुंचा तो मैं उस वीर को जीता हुआ नहीं पाऊंगा बड़ी याद आ रही है वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भरत सरिष्ठ को राम स्नेही जग जक राम राम जप जेही भरत के समान राम का स्नेही कौन होगा सारा संसार राम राम जग है और राम चंद्र जी जो है तो भरत भरत भरत भरत रट रहे हैं एक छड़के लिए भी उनकी विस्मृति नहीं हो रही है खूब उनकी याद आ रही है तो नहीं गए लंका में और दूसरा कोई काम नहीं किया स्नान भी नहीं किया विश्राम भी नहीं किया कहते हैं भैया विभिषण जल्दी मुझे काम करो जल्दी से जल्दी मुझको पहुंचाओ देर हो गई तो मैं उस वीर जीता हुआ नहीं कहूंगा मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है तो बड़ी याद आ रही है भरी आए तो राजीव नैना कमलैन दोनों सजल हो गए हैं अश्रु भर गयी भीतर से प्रेम उमड़ रहा है तो स्वाम जी को मैंने सुना दिया हमने कहा देखिए इसमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है हरी मेरा सुमिरन करे हरी तो सुमिरन कर संत कबीर कहती हैं मन ऐसा निर्मल भया जैसा दंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर प्रभु के प्रेम भाव में कबीर अपने को भूल गए तो कबीर को अब अबी नहीं रही लेकिन वो जिसके प्रेमी है जिसके प्रेम में उन्होंने अपने अपने अहम को समर्पित कर दिया है वो प्रेमी उनको कैसे भूलेगा तो वो प्रेमी उनके पीछे कबीर तबीर कहता हुआ फिर रहा है उनको संभाल रहा है उसके प्यार का मजा ले रहा है अपने प्यार का मजा उसको दे रहा है यह मानव जीवन के में विश्राम पाने की सबसे अंतिम और अचूक औषधि है खरीदने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा और और नकली मटेरियल से बना हुआ कैप्सूल नहीं मिलेगा अगर इस तत्वों की वृद्धि करनी है अपने लोगों को तो, तो सब सामग्री अपने ही में विद्यमान है आज से ही इसके लिए सचेष हो जाओ शरीर के नाश होने से पहले वह वह पूर्ण विश्राम वह चिर विश्राम वह अनंत विश्राम न मिल जाए तो स्वामी दिमाग महाराज कहते हैं कि मुझको खांसी पर चढ़ा देना न मिले तो मिलेगा अवश्य मिलेगा